तपस्रदे ये ये ह्युपस्ये शांता विद्वांसूर्यद्वारण ते विरजा प्रयां यत स पुरुषो हम मंत्र भाष्य सूर्यद्वारण का उत्तराण्माग सूर्य से उपलक्षित उत्तराण्माग सेरज काजस रजगरहित रजगुण से कर्म होता है तो विरजस का पुण्यपाप कर्मरहित क्षीण पुण्यपाप कर्माण सत सत्कर्म पुण्य तो कर्म करने से धर्मेण पापम अपनुदति उदति है तो इसे पुण्य कर्म करने से शुक्ल कृष्ण कर्म करने से शुक्ल कृष्ण कर्म पुण्य पाप कर्म नष्ट हो जाता है प्रयांति प्रकर्षण यांति यह कितने हुआ था इतने? आगे हुआ क्या था अच्छा यहाँ हाँ यह जो इसको कोई मुख्य कहते मुख्य नहीं है ये तो सब संसार के अंतर्गत है जितने ही अपर विद्या का कार्य है साध्य साधन स्वरूप क्रियाकार का पल से भेद से भिन्न द्वैत है एतावदेव यदि हिरण्य गर्भ प्राप्तिवसान यही कर्म उपासना का फल सौ से अधिक फल यहाँ तक है तथा चनुन उक्त स्थावराद्या संसारगाती अनुक्रामता अनुक्रामता मनुना स्थावर तक गति कथन करने वाले मनु ने ही कहा टीका में सर्व सर्वकाम प्रविलयः सर्वात्म भाव चर्शयती शुतः मुक्तों का तो काम निवृत्ति काम की निवृत्ति यही सर्वात्म भाव मुख्य है ब्रह्मलोक प्राप्तिस्तु देश पर फल तत्व न मुख्य इत्या ब्रह्मलोक प्राप्ति तो देश पर हो गया वह फल मुख्य नहीं है अरिच्छि सर्वात्म भाव फल है मुख्य यही वह सर्वे प्रबिल कामा कहा गया ब्रह्मा विश्वस धर्म महान अव्यक्तमें <intenting of meditationkrit> <maturity> उत्तमा सात्विकी में गतिमाहुर्मनीषिण मनुस्मृति का श्लोक है ब्रह्मा विश्वसुज विश्वसृज भगवतन विश्वसुज धर्म महान् अव्यक्त ये सब सात्विकी उत्तम गति में मनीषिण कहते हैं बुद्धिमान ज्ञानी ज्ञानीलोक कहते हैं ब्रह्म कार्ति क्या टीका में चतुर्मुख चतुर्मुख ब्रह्म चारिमुख वाले अपर विद्या प्रकरण में यहाँ ब्रह्मा कार्तिय ब्रह्मी ब्रह्म प्रातिपद है नपुंसक ब्रह्म होता है पुण्य का ब्रह्म है चतुर्मुख ब्रह्मा विश्व विश्वसृज बहुवचन प्रजापत मरीचि प्रकृति प्रजापति को विश्वसृज कह धर्म है तो यमराज हे रहा है हे हिनगर है महान सूत्रात्मा समष्टिबुद्धि अभिमानी अव्यक्ति त्रिगुणात्मिका प्रकृति अव्यक्त है माया सात्विकी गति सत्परिणाम ज्ञान सहित कर्म फलभूता ज्ञान हे उपासना सत्वपरिणाम अंतकोण वृत्ति है अंतकोण का परिणाम सत्वगुण का परिणाम ज्ञान हे उपासना सहित कर्म उपासना समुचित कर्म का फल कर्मफलभूता ये गति है कर्म समुचित उपासना का फल केवल कर्म से ते और उपासना सहित तो कर्म करने से देवोक ब्रह्मलोक प्राप्ति तक यहाँ तक ही फल संसार अथईदानीम अस्म साध्य साधन रूपाराद विरक्त अधिकार विद्या प्रदर्शनाथ उच्यते अभी क्या दिखाते हैं विद्या में ब्रह्म विद्या परा विद्या में अधिकार है वैर, अधिकार वैराग्य वीरत्व ही अधिकारी है वीरत्व का ही अधिकार है संसार से जो वीरक्त है किससे सर्वस्मा संसार आता थोड़े थोड़े विषय से तो वैराग्य बहुत है भोजन करने के, बाद, करने के बाद पेट भर जाने के बाद वैराग्य हो जाता है और खाने ईचा नहीं है इसे वैराग्य हमेशा होना चाहिए अथ इदानीम अस्मा साध्य साधन रूपा सर्वस्मा संसारा ये संसार साध्य साधन रूप है साध्य स्वर्ग आदि साधन याग धनादि ये धन सम्पत्ति भी कर्म का साधन है ये साध्य साधन स्वरूप जो संसार है पूरे संसार से ब्रह्मलोक तक भी साध्य है कर्मोपासना साध्य संसार से विरक्तस्य जो विरक्त है पर विद्या परा विद्या ब्रह्म विद्या में इसको दिखाने के लिए यहाँ कहते हैं अभी परीचय लोकान कर्मचेता ब्राह्मणोंवेदम आया न्यकृत कृत तद्विज्ञाथ स गुरुमेवा विगछे समित पाणी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ कर्मचेता लोकान परीचय कर्मण कर्म चित प्राप्त कर्मचित कर्म से प्राप्त कर लोक फल कर्मफल की परीक्षा करके विशेष रूप से विचार करके देखे परित इच्छाण करवा ब्राह्मण निर्वेद आयात ब्राह्मण मुख्य निर्वेद वैराग्य को प्राप्त करे निर्वेद वैराग्यर्थ है ना अकृत कृतेना कृतेन अकृत नास्ती कर्म से अकृत नित्य फल प्राप्त नहीं होगा नित्य फल प्राप्ति जो मोक्ष चाहता है मुमुक्ष तो ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त होगा तद तो विज्ञानार्थम स गुरु में विगचेत मोक्ष प्रापक ब्रह्म ज्ञान परा विद्या प्राप्ति के लिए गुरु में विगछेत गुरु से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है समित पानी समित हाथ में रख करके समित का अर्थ करेंगे विनय का उपलक्षण श्रोत्रियं श्रोत्रिय ब्रह्मनीष्ट श्रोत्रिय ब्रह्मनीष गुरुकृप जाए श्रोत्रियशब तो व्याण वर्णता श्रोत्रियंदोदी वेद पढ़ने वाले धर्म सिंधि में श्लोकाय जन्मना ब्राह्मणों संस्कारच्य विद्वाच्चा प्रतभिश्रोत्रियच्य जो अन्य श्लोक जन्मना जाए तूद संस्कारा दिवज उच्यते वो अलग है संस जन्म ना जाए तो सुदृढ़ता तो संस्कार नहीं तो द्विज नहीं होता है संस्कार से द्विज वेद्यास वेदाभ्यासाद भवेद विप्र ब्रह्म जानादि ब्राह्मण ये एक श्लोक है तो वेदाभ्यास कर्ण से विप्र होता है फिर ब्रह्म ज्ञानवण से वास्तव ब्राह्मण तो ब्राह्मण जाति ब्राह्मण अलग रोज ब्राह्मण अलग अष्टवर्ष ब्राह्मण उपनैत तम वेद श्रुति है तो आठ वर्ष में यदि ब्रह्म ज्ञान हो गया तो उसका उपनयन करना ऐसा होगा तो ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण जो ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म जाना आती ब्राह्मण अर्थात तो ब्रह्म ज्ञान होने पर वास्तव ब्राह्मण तो है किंतु जो कर्म करने के लिए ब्राह्मण उपनित तो वेदम अध्यापित तो वो ब्राह्मण अलग है मुख्य ब्राह्मण ब्रह्म हो गया तो ब्राह्मण सार्थक हुआ नहीं तो तो ब्राह्मण तो का फल ब्राह्मण जहा है तवश्य तो ही ब्रह्मज्ञान प्राप्त करे इसे अभिप्राय से कहा जाता है और लोक में व्यवहार में ब्राह्मणों यजिए वो ब्राह्मण का ब्रह्मज्ञानी नहीं है वह श्लोक अलग है ये एक श्लोक है जन्मना ना अभी श्रोत्रिय किसको कहेंगे तीनों से श्रोत्रिय जन्म से ब्राह्मण हो संस्कार हुआ और शास्त्र ज्ञान संपन्न हुआ विप्र हुआ तभी श्रोत्रिय जाएगा जन्म न ब्राह्मण उच्यते संस्कारेद्विज विद्वत्त्वा चापि विदत्वाच विप्रम श्रोत्रिय उच्यते है जन्म से ब्राह्मण हो संस्कार सेज यज्ञपीत संस्कार से ने संस्कार से होता है विद्वत्त्वा चापि विप्रम और शास्त्रवेदर्शन सौ ज्ञान हो तो वेद अध्ययन किया विप्रवा तीन ब्राह्मण हो संस्कार वा और हो भी विद् श्रोत्रियोत्रियच्य है जन्म न ब्राह्मण ज्ञे संस्कारेज उच्य है विदत्वाचा विप्रव त्रियच्यते एक श्लोक धर्म सिंधु में आया तो ये श्रोत्रिय हो और ब्रह्मनिष्ठ हो श्रोत्रिय शब्द से ब्रह्म ज्ञान नहीं है शास्त्र ज्ञान हुआ छदोधित श्रोत्रिय छंदोधित व्याकरण सूत्रे है वेद अध्ययन करके वेदार्थ ज्ञान हुआ कर्म करने के लिए सब ज्ञान है किंतु ब्रह्मनिष्ठा नहीं हुआ ब्रह्मनिष्ठा तो परा विद्या से श्रोत्रिय से हो जाएगी किंतु परा है ब्रह्मनिष्ठा होने पर ब्रह्मण निष्ठा से स ब्रह्मनिष्ठ ऐसे ब्रह्मनिष्ट गुरु के पास्य मेंचयक्ष के यदत ऋगी वेदाद परसभा स्वाभा, स्वाभाविक कामकर्म दोष वत्षा अविद्यादिदोषम्तमें पुरुष प्रति विहीत तदनुषानकारी हूता लोका ये दक्षिणोत्तर मगलक्षण फल हूंताहित करषेधाक्रमण दोष साध्या नरकतीयक प्रेतलक्षण परीचय ये, प्रेत तान ये लोक की परीक्षा कर्म कर्मफल की ये यददीद अपर विद्या विद्याष अपर विद्या में ऋग्वेद यजुर्वेद सब दर्शन सब कह दिया जितने है वो सब अपर विद्या विषयम का विषय लोक कर्म फल अपर विद्या का कार्य स्वाभाविक अविद्या काम कर्म दोषवत पुरुषानुष्ठेयम स्वाभाविक ही अनादि विद्या, अविद्या स्वाभाविक ही अविद्या काम वासना और कर्म ऐसे दोष से अविद्या काम कर्म कर्म है अदृष्ट पुण्य पाप कर्म और काम है वासना और मूल है कारण ऐसा दोष वाले पुरुष के द्वारा अनुष्ठेय कर्म है अपर अविद्या के विषय कर्मोपासनादि अविद्यादि दोषवंतमे व पुरुष प्रति भी तत्वाद ऐसे दोष वाले पुरुष अनुष्ठेय क्यों क्योंकि विही तो उसके लिए ही स्वर्ग काम या जेत चित्र पशु काम कामना वाले पुरुष के प्रति याग आदि विहित है अकामना है तो अविद्यादोष है तो दोष अवंतम एवं पुरुष के प्रति भी तत्व अध काम इ, इधम काम ये चाहता है तो ये कर्म करे अविद्या काम कर्म दोष वाले पुरुष के प्रति भीत होने से यही अविद्या काम कर्म दोष वाले पुरुष के द्वारा तो अनुष्ठेय होता है अपरा विद्याषय कर्म उपासनादि तद अनुष्ठान कार्यभूता से कर्म अनुष्ठान उपासना अनुष्ठान करने से उसका फलभूत लोका लोक प्राप्त फल कर्मफल उपासना का भी फल है ये दक्षिणोत्तर मार्ग लक्षण फलभूता दक्षिणान उत्तरायण मार्ग से प्राप्त होते ये लक्षण है उस लक्षण से ज्ञापित है कर्म फल कर्म करके केवल कर्म से दक्षिणान मार्ग से पितृ जाते हैं और उपासना समुचित कर्म केवल उपासना भी करें तो मार्ग कर से स्वर्ग ब्रह्मलोक तक प्राप्ति होती है ये सब जितने कर्म का फल इनकी परीक्षा करके कैसे परीक्षा करेंगे आगे बताएंगे उसका विचार कर देखें और ये तो हो गया कर्म कर्म उपासना का फल और ये च विहिता करण प्रतिषेधा अतिक्रम दोष साध्या इसको भी विचार करें विहित कर्म विहित है उसका नहीं करने पर प्रतिवाह होता है और प्रतिषेध अतिक्रमण निषिद्ध कर्म उसका अतिक्रमण कर लेंगे वो कर्म तो निषिद्ध है कि हम नहीं मानते क्या हो जाएगा प्रतिषेध का अतिक्रमण वासना आसक्ति अत्यधिक होता है तो जानते हुए भी निषिद्ध कर्म का अतिक्रमण कर लेते भले उस समय नहीं माने माने अथवा नहीं माने अतिक्रम क्या तो दोष दोष से नरक आदि प्राप्ति होती है ये दोष साध्या जो फल है लोका का वो लोक कौन है कर्म फल नरक तिरक प्रेत लक्षण नरक प्राप्ति तीर्य के टेढ़ा पशु पक्षी जन्म अप्रेत प्रेत पेत भूत प्रेत होकर के रहते असंतुष्ट होकर के क्षेत्र पिपासा ग्रस्त होकर के बिल्कुल कष्ट होते हमेशा प्यासा बहुत प्यास भूख प्यास लगती है मुख उनका सुई के जैसे है अति सूक्ष्म है भोजन जहाँ मिलेगा जहाँ मिले उसे खाएंगे किंतु तो? तो सुई के अंदर कितने जाएगा थोड़े थोड़े नहीं पी पाएंगे प्रेत प्रेत तो प्यास रहते हैं भोजन नहीं कर पाते भूखे रहते इसलिए वो ऐसे प्रेत तो कहीं कहीं किसके शरीर में प्रविष्ट होकर के खून रक्त पीते हैं क्योंकि पानी दूध खाद्य खाकर पेट भरता नहीं तो रक्त भी पीस चुसते हैं कष्ट दुखी रहते हैं ऐसे कोई होते हैं तो पितृलोक में ऐसे प्रेत हो जाते हैं उनका संस्कार करने पर उनके लिए श्राद्ध गया श्राद्ध आदि करते हैं तो उनको सदगति मिलती है इसलिए पुत्र आवश्यक होता है जिनके गृहस्थ में पुत्र नहीं होता है तो पुत्र उपनयन आदि करा के वो पुत्र अपने पुष्य पालित तो पुत्र करते हैं जो आगे पिंडदान करे ऐसे कुछ कर्म के कहानी से हो जाते हैं विभिन्न प्रकार फल है कोई नरक गया कोई त्रियक योनि में गया कोई प्रीत बनी गया ये सब वो निषिध कर्म का फल है इनकी भी सब परीक्षा करें विचार करें जो अत्यंत स्थूल बुद्धि मूढ़ बुद्धि अत्यंत दोष वाले इसे विचार नहीं करता है मानता नहीं किंतु थोड़ा अंतगोण शुद्ध होता है तो विचार करता है कोई भी कार्य करते समय आगे थोड़ा थो विचार करता है कहाँ चल रहे आगे क्या है और असामान्यतः भेड़ चलते है आगे चलते है तो पीछे भी चलते हैं वो चलते हैं तो किस प्रकार नहीं मनुष्य कोई बुद्धिमान विचार करता है यही विचार कर क्या कर रहा है आगे क्या मिलेगा कर्म फलेगी परीक्षा करना परीक्षा कैसे करना प्रत्यक्ष अनुमान आगम ही प्रत्यक्ष अनुमान आगम से प्रत्यक्ष के से अनुमान कर प्रत्यक्ष कर्म फल अनित्य नष्ट होता है अनुमान करेंगे और शास्त्र प्रमाण है ठीक है हमें भी बताएंगे सर्वतो तो यथात्म्य अवधार्य सबको ठीक सब यथार्थ रूप से निश्चय करके लोकान्न लोक का विषय लो का निश्चय करें सब अनित्य है संसार गति भूतान संसार फल प्राप्ति रूप कर्म फल अव्यक्तादि स्थावरांता अव्यक्त प्रकृति रूप है स्थावर तक व्याकृत अव्याकृत लक्षणान व्याकृत नाम रूप हो जाता है अव्याकृत है प्रकृति प्रकृति में लय हो जाते हैं प्रकृति उपासना करके वो प्रकृति लय हो गई तो प्रकृति रूप हो गई तो व्याकृत अव्याकृत लक्षण स्वरूप है अव्याकृत माया रूप प्रकृति में लीन होंगे कहीं व्याकृत ही गर्भादी करके थोड़ा प्रपंच हो जाते हैं नाम रूपात्मक संसार उसमें कोई कुछ रूप को धारण करता है बीजा अंकुर इतरेतर उत्पत्ति निमित्तान बीज से अंकुर अंकुर से बीज परस्पर उत्पत्ति का निमित्त इस प्रकार यहाँ विभिन्न अव्याकृतों को प्राप्त करेंगे फिर व्याकृत नाम रूपों को गए कर्म करेंगे फिर जन्म प्राप्त करेंगे जन्म करेंगे फिर कर्म करेंगे इसी प्रकार अनेक अनर्थ शत सहस्र संकुलान इसमें स अनर्थ कितने हैं अनेक अनर्थ अनर्थ कितने एक या दो सत सहस्र सहस्र यादि अनंतवाचक है सहस्रा। सहस्रा। अनंत के। तो कहने के लिए सत सहस संकुल मिश्रित है कदली गर्भवत असारायण कदली वृक्ष है फल लगने के बाद कदड़ी वृक्ष के स्तंभ को काटेंगे तो बीच में एक ट्यूब लाइट जैसे निकलता है मंजर मध्य उसको भी औषध बनाते हैं सब्जी बनाकर कर लेते हैं किंतु फल होने के पहले कदली वृक्ष काट करेंगे निकालो अंदर कुछ निकलेगा कुछ नहीं असारान कोई सार नहीं माया मरीचुदक उदक ग आकार स्वप्न छप्न जल बुद्धबुद फेन समान कितने दृष्टांत किसके समान है माया जादू कर दिखाता है कुछ नहीं दिखा देता है रुपया बना देता है मकाना बना देता है पेड़ कड़ा कर लेता है आदमी को लाकर कर टेबल ऊपर सुल कर दो भाकर काट देता है इधर सिर की तरफ इधर इधर फिर वो आदमी आ जाता है मरीच उदक जल मरहू में जल दिखता है गंधर्व नगर में, में बाद में से गंधर्म नगर दिखता है गंधर्व का नगर दिखते देखते समाप्त हो जाता है गहना का आकार उसके समान स्वप्न के समान जल बुधबुद फैन समान जल बुधबुद फैन के समान दिखते दिखते नष्ट होता है प्रतीक्षण प्रधान सान प्रतीक्षण नष्ट होने वाले ऐसे लोगों को पृष्ठतः कृत्वा यही विचार करके पीछे करके उसको समझ लिया उसका अनादर करके ये नहीं चाहिए अविद्या काम दोष प्रवृत्तित कर्म चितान अविद्या काम रूप दोष से कर्म होता है प्रवृत्तित कर्म होता है इस अविद्या काम दोष से प्रवर्तित हुआ जो कर्म कर्म से प्राप्त लोग कर्म चितान धर्मा धर्म निर्वर्तितान धर्म अधर्म पुण्य पाप से संपन्न होता है कर्म फल नरक आदि अधर्म से धर्म से स्वर्ग आदि ब्राह्मण सेशेष तो अर्वत्यागेन ब्रह्म विद्या ब्राह्मणग्रहण ब्राह्मण का ही विशेष रूप से विशेष अधिकार अकार सामान्य अधिकार सौ का ही टिप्पणी विद्या है ब्राह्मणतर का भी ऐसे भगवान भाष्यकार कहते हैं सर्वत्यागेन ब्रह्म विद्या का ब्राह्मण ब्रह्म विद्या में ब्राह्मण का विशेष अधिकार तो क्षेत्र विषय का भी सामान्य अधिकार है तो ये भगवान भाष्यकार है कहीं कहीं ब्राह्मण का ही कहते हैं तो यहाँ विशेषता कहन से ब्रह्म विद्या में तो सबका अधिकार है सर्वत्याग ने ब्रह्म विद्या में कहन से संयास में ब्राह्मण इतर का भी अधिकार है ये भाष्यकार यहाँ अनुमति देते हैं टिप्पणी में दिया है ब्राह्मण ग्रहणम टीका में देखना पूर्व पृष्ठ में अहिक कर्मफल पुत्रा से पुत्राधिर नाश विषय प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष हनुमान आगमन से परिचय कर देखे इस लोके में कर्म फल कर्म का फल जो पुत्र भी होता वो भी कर्म का फल है किस किस का पुत्र नहीं तो बहुत प्रयास करते नहीं होता दुखी होते हैं कर्म फल है और कर्म कोई पुत्र हो गया कुपुत्र हो गया पुत्र नहीं होने से जितने दुख कुपुत्र से उसे और अधिक दुख है और सतपुत्र होकर मर गया तो दुख हुआ पुत्र आदि नाश विषय प्रत्यक्षम पुत्र कभी पिता माता बैठे है पुत्र समाप्त हो गया पुत्र की विवाह करते विवाह कर वापस आते मर गया पुत्र जन्म होता है बड़े खुशी मनाते हैं थोड़ी देर में समाप्त हो गया ये प्रत्यक्ष देखते हैं पुत्र आदि धन आदि धन भी कोई इकट्ठी कर लिया थोड़ी देर में कहीं ख़त्म हो गया चोरी भी ले गए खर्च भी कर लिया कोई प्रत्यक्ष देखा ये कर्मफल है धनभी पुत्र धनादि सम्मान आदि जितने सब कर्मफल है पुण्य कर्म किस से कभी कुछ सम्मान मिली गया फिर समाप्त हो गया हमेशा नहीं रहता है इसके प्रत्यक्ष देखना और अनुमान कैसे करेंगे विमतम अनित्यम कृतकत्वाद घटपथ जितने कार्य सु अनित्य होता है कर्म से फल कोई उत्पन्न होगा फल स्वर्ग मिले ब्रह्मलोक लोक मिले कुछ भी फल मिले इस लोक में थोड़ा धन गया सम्मान मिल गया वो तो अनित्य निश्चय होता है इतने कार्य आरंभ होता है तो समाप्त तो हो जाएगा कोई भी कार्य हो तो अनित्य होगा कृतकत्वाद कार्यत्व तो घटवत घट ये कार्य अनित्य है ऐसे कोई भी पदार्थ मिले सब अनित्य है ये शरीर तो अनित्य है फिर भी शरीर में कितने मोह होता है मालूम अनित्य है बोलते हैं सुनते हैं बड़ बड़ा निश्चय है अनित्य है देह में नहीं फिर भी देह में हम बुद्धि ये विचार बार बार करने से वैराग्य होता है अनित्य अनित्य विचार करें नष्ट होने वाला कितने दिन में नष्ट होगा कोई ठिकाना नहीं उसमें कितने आसक्ति करके कितने वासना में कहाँ चल रहा है अपना लक्ष्य किया है मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ ज्ञान प्राप्त कर सकता है मुख्य प्राप्त कर सकता है सत्य साक्षात्कार परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है उसको पीछे करके संसार के पीछे भागता है समझ करके शास्त्र स्रवरण करके भी वही यदि विपरीत मार्ग में चले तो व्यर्थ है यही अनुमान करके विचार करे प्रत्यक्ष देखे कर्मफल नष्ट होता है और अनुमान से भी जो कुछ प्राप्त होगा अनित्य हो जाएगा कृतकत्वाद घटवती अनुमानम आमुष्मिका नाश परलोक में कर्मफल नष्ट हो जाएगा इस लोक में तो प्रत्यक्ष दिखता है अपना प्रत्यक्ष होने के पहले अन्य प्रत्यक्ष देखो तो अपना ही प्रत्यक्ष हो जाता है देखते देखते नष्ट होता है परलोक में जितने कर्मफल प्राप्त हो वो भी नष्ट होता है रामस्वी नाश विषय अनुमानम प्रत्यक्ष अनुमान और आगम है श्रुति भी स्पष्ट कहती तद्यति कर्मचित लोक क्षेत्र एवं आमूत्रपुण्य श्रुति कहती जिस प्रकार इसे दृष्टांत करके अनुमान गर्भश्रुति श्रुति के गर्भ में अनुमान ही दृष्टांत कर यथा यहाँ कर्म से प्राप्त लोगों क्षय नष्ट हो जाता है एवं अमूत्र परलोक में स्वर्ग में कर्म प्राप्त लोग नष्ट हो जाएगा दीर्घ काल स्वर्ग में रहेगा तो पुण्य क्षय होने पर छिने पुण्य मर्तलोकम यहाँ आएगा इम हरम आभिशंति प्रवेश करेंगे या आगम से अनित्य न सर्वात्म अवधार्य ये कर्म फलों को अनित्य रूप से सर्वात्मना पूरा पूरा दृढ़ निश्चय करेगा अवधार्य अवधारण निश्चय निश्चय की कर्मफल अनित्य है कुछ भी पल हो तो अनित्य है उसके साथ साथ ये भी मान है अनित्य है और साथ ही से कर्मफल जो सुख है से सुख कर्म से प्राप्त होगा साथतिशतिशय प्राप्त होगा तो उसमें आनंद है नहीं निरति हम से हमसे किस को अधिक मिल गया नहीं मिले तो कोई बात नहीं मिल गया तो सबको बराबर मिले कहीं हमको मिला उसे आ, हमको अधिक मिला दूसरे को कम मिला तो कोई बात नहीं हमको कम मिला और दूसरे को अधिक मिला तुरंत दुख शुरू हो जाता है नहीं मिला तो कोई बात नहीं सबको दो दो मिला हमको एक मिला तुरंत दुख है ये साथ ही सही है अनित्य साथ ही सही है विचार करे कर्मफल जितने अनित है सात से दुख मिश्रित और चाहेंगे तो मिलेगा कोई जरूरी नहीं है प्रार्थे में तो मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा ये सबको विचार करें आगे कहा ब्राह्मण सेव व अधिकार जो कहा इसके लिए टीका में नेता दृशम ब्राह्मण सीवित यथि कथा समता सत्यता च शीलम स्थितिर्दंड निधान आर्जव तत तत पर क्रिया स्मते महाभारत का हाँ दिप्पणी शातिपर्व मुख्यधर्म में एक ब्राह्मण से ब्राह्मण कैसे धन नहीं कैसे यथा एकता समता सत्यता शीलम शील स्थितिदान आर्जव तत त्रिया परम ये बड़े बहुत बड़ी संपत्ति है ये जो संपत्ति उससे बढ़ करके अधिक संपत्ति ब्राह्मण का ही नहीं अर्थात संपत्ति यह है पहले एकता समयता असमता है एकत्व अद्वित अधि, अद्वैत एकत्व है अनेक नहीं एकत्व है निश्चय करना असमता समय सम संप, ब्रह्म सत्यता ये भी शील है शील के लिए दिया है टीका में शील स्वभाव स्थिति है स्थिति है मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करना जैसे जैसे शास्त्र में मर्यादा उसके अंदर रहना मर्यादा अतिक्रमण करना ये स्थिति के विपरीत है शास्त्र जान करके भी शास्त्रीय मर्यादा सुन करके नहीं मान करके अतिक्रमण दंड निधानम, दंड निधान है हिंसा नहीं करना अहिंसा का स्थापना दंड नहीं करना प्राणी वर्जन आर्जव में सरलता ऋजवभाव आर्जव तत ततः क्रियाभूपर में और क्रिया से उपर संस उपरती स्मृतिर्ब्राहम्मण से अकार ये क्रियाभूपर संयास ब्राह्मण का ये टीकाकार कहते टीका में शीलम किले लेक है महाभारत में आत्रीपणि में अद्रोह सर्वूतेसु कर्मणा मनसा गिरा अग्रह से दानं शीलमेत प्रशस्य ये शील का सर्वूतेषु अद्रोह द्रोह नहीं अहिंसा कर्म से मन सेवाणी से कर्म से द्रोह नहीं करना मन से भी अनुष्टचिंत नहीं करना शब्द से भी द्रोह नहीं करना अनुग्रह सौ केवल दानं च ये शील ही प्रशस्यदा हित न सदात्मन कर्म पौरुषम अपत्रपेतवाये न तत्कु कथंचन यदअाम हित न स जो अन्य का हित नहीं हो आत्मन कर्म अपना कर्म कुछ करे जो अन्य का अहित तो होता है कर्म पौरष पुरुष पुरुषार्थ जो अपने कुछ करे अन्य के अहित होता है अथवा कुछ कर्म कर्म पर लज्जित होता है अपत्रपेतवायेन जिस कर्म करके लज्जित तो होता है कर्म करेगा मालूम है तो लज्ज लज्जित तो होता है न तत् कथन ऐसे कर्म नहीं करें ऐसे कर्म करें फिर लज्जित तो हो दुखित तो हो ऐसे नहीं करें और अन्य का हित नहीं अहित है अन्य को कष्ट होता है ऐसे कर्म भी नहीं करें विचार करके देखे इसके द्वारा यदि अन्य का अहित तो होता है उपकार नहीं कर पाए तो कम से कम अपकार तो नहीं करे प्रेम से नहीं बोले तो कम से कम कठोर वचन तो नहीं बोले नहीं बोलने कोई बात नहीं बोले तो प्रेम से बोले नहीं तो कट्ट कट्टो ओचा नहीं बोले और उपकार करना चाहिए उपकार नहीं कर पाए तो अपकार नहीं करें किसका उपकार नहीं, कर, तो उपकार नहीं करे तो अपकार नहीं करें अन्य के अहित यदि होता है तो ऐसे कर्म नहीं करें जिस कर्म करके लज्जित तो होता है ऐसे कर्म नहीं करे यदि कर्म गलत हो गया पश्चात करे आगे भी ऐसे कर्म नहीं हो ये भी विचार करें तत्व कर्म तथा कुर्यात यह संसदी शीलम समासे नैतत् कथितम कुरु सतम तत्व कर्म तथा कुर्यादो कर्म ऐसे करे ये न संसदीय श्लाघ्य था संसद विद्वान लोकसभा में अनेक लोग इसकी प्रशंसा करेंगे बहुत अच्छा किया बहुत अच्छा किया ऐसे कर्म ऐसे करे जैसे सब समझदार व्यक्ति प्रशंसा करे समझदार व्यक्ति और कोई स्वार्थी कोई प्रशंसा कर दिया अपना स्वार्थ वो नहीं दो चोर मिल जाएंगे तो ये उस दोनों की प्रशंसा करेंगे दो नशा करने वाले दो चार मिल गए विचार करता हम जैसे खर्च करने वाले हम जैसे आनंद सुखी है कोई नहीं ये लोग उसको तो कंजूस है धन लेकर बैठे हम देखो धन के लिए कोई परवाह नहीं करते नशा करके न करे बड़े सुना है कभी ऐसे बात करते ये वर्षा होती ठंडी वर्षा होती और लेकर पीते कर खाते हुए रहते वो तो हम जैसे सुखी कोई नहीं है ऐसे अपने बोलते क्या करना है धन संपत्ति क्या करना है खाओ पियो मौज करो इसलिए मिला बड़े खुश है काफी पी खत्म करते बड़े खुश है हम समय समझदार है ये लोग तो मूर्ख है तो ये तो परस्पर प्रशंसा करेंगे वो प्रशंसा कोई मतलब नहीं सदाचारी सत्पुरुष जैसे संसद में प्रशंसा हो ऐसे कर्म करे ये ये हो गया शीलक ने संक्षेप से कहा वही कर्म ऐसा करे जैसे समझदार व्यक्ति शिष्ट व्यक्ति प्रशंसा करे अच्छा कहे ये शीलम समाज से नैतत्व कथित समाज संक्षेप से शील तो उनको कहा गया यह स्वभाव की शीला शील के भी दैवी संपत्ति है ये कितने संपत्ति है अन्य संपत्ति का कोई मूल्य नहीं है शीला स्वभाव स्वभाव से कोई व्यक्ति कम धन संपत्ति कम है किंतु शील होने से सब उसका अच्छे कहते सम्मान करते हैं स्वाभाविक उसमें सब मानते हैं सम्मान करे नहीं करे कम से कम निंदा नहीं करे अच्छा है ऐसे कर्म करे ये शील है ब्राह्मण का ये जैसे शीला है वित्त उसके तुल्य अन्य वित्त धन है ही नहीं एकता समता सत्यता शीलम स्थिति है स्थिति है मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करना जैसे जैसे शास्त्र में कहा ऐसे मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करे स्थिति दंड निधान प्राणीपीड़न वर्जन दंड निधान आर्जो सरल रूप रहा ब्राह्मण से अकार आगे परीक्षा करने के लिए टीका में कूटस्थ्य परिणाम रहते हैं अचलन स्पंदन रहतेन ध्रुवेण प्रयत्न रहतेन आगे भाष्य में विशेषता अधिकार ब्राह्मण ग्रहण के परीक्षा लोकायादितच्य लोक का अर्थ क्या हुआ कर्म है कर्म फल की परीक्षा करने के बाद क्या करें? परीक्षा क्यों कुरियात उच्यते निर्वेदम आयात ब्राह्मण निर्वेद को प्राप्त करे निपूर्व विधि वैराग्या वैराग्यम आयात कुरियात निपूर्व विधि विधित्र क्या है अत्र विध्यावेद निर्चाद निरपूरवक है वैराग्यार्थे निर्वेदम आयात का वैराग्यम आयात निर्वेद कार्थ क्या क्या आयात कार्थ वैराग्य को प्राप्त करे या प्रापणे आया प्राप्त करे मतलब कुर्यात वैराग्य प्राप्त करे कुयात तेतत कैसे वैराग्य है सवैराग्य प्रकार प्रदर्श्य वैराग्य का प्रकार दिखाते हे यह नास्त्य अकृत अक्रित कृत न यही वैराग्य है यह कहा था संसार संसार में कोई भी नित्य पदार्थ है ही नहीं संसार में जितने पदार्थ सब अनित्य है मिथ्या है सर्वे वही लोका कर्मचेता कर्म कृतत्व कर्म आचित सारे लोक जितने कर्म से प्राप्त होते हैं कर्म से प्राप्त होने वाले कर्मचेता लोका जितने पदार्थ दिखते कर्म से ही ये पर्वत आकाश सूर्य चंद्र भी कर्म से ही उत्पत्ति सृष्टि काल में सब प्राणियों के अदृष्ट से ही सब कार्य बनता उत्पत्ति होती है जो जिस पदार्थ से कभी आपको सुख दुख मिलता है उस पदार्थ उत्पत्ति में आपका पुण्य पाप कारण है कोई तो चंद्र को देखकर सुखी होता है कोई चंद्र को देखकर दुखी होता है कोई दुखी होता है विराही चंद्र को देखकर दुखी हो जाता है और चोर शुक्ल पक्ष चंद्र से कहता है नाराज होता है कृष्ण पक्ष अंधकार रहेगा तो चोरी करने की सुविधा है शुक्ल पक्ष प्रकाश ने क्या तो चोरी के लिए चोर निंद, चोरी निंदा चंद्रमा चोर चंद्रमा निंदा करते चंद्रमा के तो सुख दुख जिससे भी प्राप्त होता है अपने प्राणी अदृष्ट है कारण इसे मकान में बैठे उसे आपको सुख मिलता है मकान जब होना आपका अदृष्ट कारण था अदृष्ट से कार्य बनता है तो आपको कभी ना कभी से सुख अथवा दुख प्राप्त होता है न बीज प्रयोजन प्रयोजनाभ्याम बिना कस्य च उत्पत्ति बीज है अदृष्ट प्रयोजन है आगे फल देगा किसी कार्य की उत्पत्ति होती हो तो बीज अदृष्ट कारण है और आगे उसको फल मिलेगा इसलिए जितने कर्म लोक है कर्मचित कर्म से हुआ अ कर्म कृत तो आचानित अकर्म कृत्य होगा उत्पन्न हुआ कर्म से हो तो अनित युव का घटक समान है नित्यम किंचित अस्तीत अभिप्राय इस लोग संसार में कुछ भी नित्य नहीं एक सत्य ब्रह्म है अधिष्ठान बाकी जो दिखते पदार्थ सब अनित्य ही है सर्वंतु कर्मा अनित्य सेव साधन सर्वतु कर्म जितने कर्म है सदि अज्ञा हो जितने हो अन्य साधन अनित्य फल का नित्य का साधन कोई कर्म है ही नहीं क्यों नहीं चतुर्विधम है वही सर्व कर्म कार्यम कर्म का कार्य जितने हैं चार प्रकार है कर्म से होने वाले कर्म जन्य फल कर्म कार्य चार प्रकार ये ध्यान ध्यान रखा का है चार प्रकार कैसा उत्पाद्यम आप्यम संस्कार्यम विकार्यम वाह नात परम कर्म विशेष अस्थि एक होता है उत्पाद्य एक होता है आप्य एक होता है संस्कार एक होता है विकार्य चारे पर कर्म का विशेषक कोई कहे है ही नहीं कार्य हो। उत्पाद्य होता है पुरोडास उत्पाद्य होता है या संस्कार ब्रह अवहंती अवघात ब्रिन्न अवहंती उत्पाद्य होता है पुरोडास भी पकाते हैं आप्य होता है क्या मंत्र वेद वेद प्राप्य वेद मंत्र अध्ययन कर प्राप्त करते संस्कारे हो गया प, पकाते समरसन निचोड़ते अथवा पूर्वास पकाते संस्कार विरीन प्रक्षते प्रक्षण करते संस्कार होता है विन प्रक्षति आज्ञावेक्षण ये सब संस्कार है कर्म से होता है और विकार्य होता है समरस हाँ निचोड़ करके विकार्य दुखद दही होते समरस्य विकार्य तो कुछ कर्म से उत्पन्न होगा कार्य कुछ प्राप्त होगा कुछ संस्कार होगा कुछ विकार होगा उत्पाद्य में पुरुणास उत्पाद्य होता है विहिन्न अभ्य अवघात के द्वारा तंडु निष्पत्ति करते हैं ये सब वो उत्पाद्य आप्य संस्कार विकारी चार प्रकार है स्वर्ग क्या है कर्म कार्य है और क्या है चार में से कौन आएगा हाँ आप्य होगा उत्पाद्य भी होगा सुख उत्पन्न होता है और संस्कार शुद्धि विकार अतः परम कर्मण विशेष अहंच नित्यन अमृतन अभयन कुटेस्थान कूटस्थन ध्रुवेन अर्थेन तद्री न न तद्परी न कहीं तो नद्परी नित्यन अमृतेन अभन निमृत अभयकूटस्थ अचल ध्रुव ऐसा अर्थ हमें चाहता हूँ सब सुख जो चाहते हैं नित्य सुख चाहते हैं, अमृत है नाशन हो अभय भय रह सुख मिले किंतु भय सम्पत्ति मिलेगा चोर से भय डरते रहे रात में निद नहीं लगे जो कूटस्तर निर्विकार अचल है चलन अवर्जित ध्रुवय स्थिर ऐसा अर्थ हमें चाहता हूँ न न सब चाहते स्थिर आनंद सुख चाहते अतः किंतेन कर्म नास्तृत कृतेन कृतेन कर्मण क्या होगा कर्म से क्या होगा कर्म करें तो आयास बहुलेन अनर्थ साधन निर्वीण अभियं शिवम अकृतम नित्यम पदम अत किं कृतेन कर्मण कर्म से क्या प्रयोजन आयास बहुलिन कर्म भी बहुत आयस करके करना होता है इस्लोक में सुख के लिए कितने प्रयत्न करते धन कमाने के लिए कोई इस धन के बाद सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए कितने कम परिश्रम करना पड़ता है जो लोग कथा करते भी कम परिश्रम नहीं करते बहुत से लोग को कंठत्व याद करते हैं सब आप लोग इतने याद नहीं होगा कथा करो तो याद करना पड़ेगा ऐसे याद करने के लिए तो इतने याद नहीं होगा कथा करने के तो याद करना पड़ेगा और बुरा दिन भर उसमें लगते हैं और पढ़ने के लिए दिन भर पर ना बड़ा कठिन है और धान कमाने वाले उनके ठंडी गर्मी लगती है ठंडी में जिसको वर्षा हुई ठंडी हुई जिनको सब्जी लेकर बिक्री करना है ये ठंडी वर्षा में निकलेगा घर से नहीं, <laughs> नहीं, नहीं निकलेगा <laughs> स्वास्थ्य तो खराब तो भी जाना पड़ेगा लेकर के बाज़ार बंद हो जाता है इतने वर्षा में मंडी सब्जी मंडी खोला रहेगी ना नहीं, नहीं। हाँ कितने लोग वहाँ और वो गर्मी के समय खड़े खड़े टैली में खड़े धूप उनको लगती है कि दिन भर खड़े रहेंगे धूप वर्षा वर हो ठंडी हो खड़े थे लेकर खड़े खड़े चलते कहीं घूमते टैली को ले ले करके जाकर बिक्री करते हैं इसी प्रकार परिश्रम करने वाले बड़े बड़े धनी भी वो भी अन्य काम वेदांत श्रवण कहीं सत्संग हो तो समय नहीं है 11 बजे 12 बजे तो सोएंगे और कहीं जाना है रुपया कमाना है कहीं रुपया लाना है तो उठ जाएंगे उठ कर जाते हैं भले ही कोई ट्रेन में से प्लेन से कहीं जाए कार से जाए किंतु उठ जाना पड़ता है या सो सो घर जाएंगे उठ करके तरा हो जाएंगे ऐसे करना पड़ता है बहुत ऐसे करना पड़ता है किंतु बहुत आयस करने पर भी सबको यह प्राप्त होता है अनित्य भला अनर्थ साधन है ना ये कर्म से अनर्थ का साधन संसार का साधन एहतव निर्वीणों विरस्त हो करके फिर चाहता है ऐसे कोई नित्य फल प्राप्त हो जाए अभयम शिवम अकृतम नित्यम पदम यद विज्ञानातम जो भय भयरहित शिव कल्याण रूप अकृत नित्य है पद ब्रह्म उसको ज्ञान के लिए क्योंकि ज्ञान से ही अज्ञान की निवृत्ति नित्य फल की प्राप्ति अन्य कोई नित्य फल क्या है नित्य फल शब्द नहीं है वस्तुतः फल नहीं है गौण प्रयोग है अज्ञान निवृत्ति होगी तो नित्य हो तो उसको ज्ञान प्राप्ति के लिए विशेषण अधिगमार्थम तद विज्ञाना विज्ञानाथम कहा ज्ञानार्थ नहीं विज्ञानार्थम विशेषण अधिगमार्थम सामान्य रूप से तो ज्ञान है ब्रह्म है हम ब्रह्म है सब जानते हैं अपना स्वरूप के हम ब्रह्म है बस शिव हम शिव हम सबको श्लोक बोल सकते हैं किंतु विशेषण सन्र्वीण ब्राह्मणो गुरुमेव अगछे विरत्त हो गुरुमेव गुरुमे समदमादि समदमाद अगछेत गुरु आचार्य केवना समदमादि समदमाद समदम दया दया सदयादयुक्त आचार्य के पास जाए शास्त्रों की स्वातंत्रेन ब्रह्मज्ञाषण न कुयाती गुरुमेती अवधार फल गुरु में अभिगछित गुरु में अभिगछेत एवं गुरु के पास ही जाए शास्त्र होने पर भी शास्त्र से ज्ञान हो गया कोई न्याय पढ़ लिया अधिक अधिकम न्याय पढ़ने का देखता हम को इतने न्याय आता है तो किसको नहीं आता वेदांत किसके पास जाएंगे पढ़ने के लिए हम जो प्रश्न पूछेंगे कौन उत्तर देगा न्याय पढ़े ना अधिकम कोई न्याय पढ़े तो न्याय पंक्ति बोलेंगे तो बोल नहीं पाएंगे और वेदांत उनसे कैसे पढ़ेंगे कोई व्याकरण पढ़ लिया व्याकरण हम जितने जानते हो नहीं जानते तो फिर वेदांत तो वेदांत कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए इतने व्याकरण ज्ञान हो तो तो देखेंगे ये इतने व्याकरण वाला कोई ज्ञान है ही नहीं उसके पास क्या जाएंगे फिर किसके पास जाएंगे अपने आप लगा देंगे हम कितने छात्र शब्दार्थ ज्ञान हमको जितने और उनको इतने है व्याकरण पढ़ने पर नायक क्या बोलेगा हम जैसे पंक्ति लोग आएंगे ये लोग क्या लगा सकते हैं वो अपने आप पढ़ कहीं छः महीना हम इसको पढ़ लेंगे वेदांत क्या है तो क्या क्या रहे ऐसे कहते हैं थोड़े कुछ न्याय पढ़ लिया तो कहते वेदांत क्या वो लोग क्या पढ़ाएंगे अपने हम पढ़ लेंगे अपने आप पढ़ सकते है ठीक है पढ़ करके शास्त्र का ज्ञान हो जाए तो भी शास्त्र ज्ञोपी शास्त्र का ज्ञान तो ठीक ठीक रहस्य नहीं होगा तो हो भी जाए तो भी ब्रह्म ज्ञान अन्वेषण नौकुर आदम ब्रह्म ज्ञान के अन्वेषण विचार करे ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा शास्त्र समझ लेने मात्र से तो नहीं है शास्त्रज्ञ होने पर भी स्वतंत्र का गुरु के पास नहीं जाकर केवल अपने ब्रह्म ज्ञान विचार करके प्राप्त कर ले बहुत लोग कहते पुस्तक कुछ पढ़ लेने के बाद समझ में आ गया और क्या बताएंगे अमित ब्रह्म है और क्या करना अधिक पढ़ने पर कोई दूसरा बताए क्या ना कोई ज्ञान दे देगा ये क्या कहेंगे बताने पर कहेंगे जीव ब्रह्म की कथा ये तो समझ आ गया अभी चिंता न करो और क्या पढ़ना है बहुत लोग ऐसे हित करने वाले बहुत मिलेंगे सहमता नहीं कर पाते हैं कोई यदि पढ़ता है वेदांत स्वर्ण करता है उसको ऐसे कहेंगे क्या और करना है अभी पुस्तक पढ़कर समझ आ गया दीजिए कहता है मैं ब्रह्म हूँ इसका चिंतन करना निश्चय करना और शास्त्र से क्या मिलेगा कहते शास्त्र जैसे रास्ता में चलते समय लिखा है यहाँ से इतने किलोमीटर दूर है हमारे इतना दूर बताते थे तो उसको देख कर शास्त्र चलो आगे बढ़ो उसको पकड़कर बैठ जाओ तो बद्रीनाथ पहुंचना है यहाँ थोड़ी दूर जाने के बाद लिखा है बद्रीनाथ यहाँ से इतने 200 किलोमीटर तो उसके आगे जाना है या उसको वहीं बैठ के जाना है उसको पकड़कर बैठना छात्र बता दिया रास्ता बता दिया रास्ता बताया तो छात्र को छोड़ के मायल को छोड़ के आगे चलते साथ को वहीं छोड़कर आगे चलो छात्र बता दे जीवा ब्रह्म की कथा ही समझ आ गया और छात्र को फेंको आगे चलो भाई ब्रह्म को करो तो ये उदाहरण देकर बड़े इसे कहते तो जो दो थोड़े स्वयं भी अपने निश्चयता नहीं है और वासना भी है और शास्त्र पढ़ने परिश्रम करना पड़ता है फिर कोई बोलता है प्रश्न होता है तो कोई बोल पाता है कोई नहीं बोल पाता बिजी होती है तो छोड़ दो अंगुर खटे क्या करते हैं <laughs> जब देखते हैं ना कोई पढ़ते समय तो दूसरे बोल देता हम नहीं बोल पाए तो बिजी होती है और तो छोड़ दें ऐसे भी कोई छोड़ देते हैं तो फिर चलो पहले से अपना निश्चय नहीं ऐसे जब सुनते हैं दो छोड़ दो तो, और नहीं, नहीं रखी थी करने ये और पुराश तो याद नहीं कि उसको ये श्लोक याद है <laughs> सबको बोलने वाले कहेंगे तो कम लोग बोल पाएंगे इतने तो सबको जानते है जो कुछ नहीं जानते वो भी पूछते साधारण लोगों भगवान शंकराचार्य जी ने कहा है नहीं रखे थे डुक करने उसका अर्थ पूछते है इसका क्या अर्थ है तो सातज्ञ होने पर भी स्वतंत्र ब्रह्म ज्ञान अनुसरण न कु ये श्रुति का निर्देश भगवान का स्पष्ट करते गुरु एव, एव कार दिया। एवकार दिया इत अवधारण फलम एवकार अवधान निश्चय करने के लिए गुरु के पास ही गुरु के ही पास जाना पड़ेगा ज्ञान प्राप्ति के लिए समिति पानी समिध हाथ में लेकर समिध भार गृह समिध हाथ में लेकर के जाए इस श्रोत्रियम अध्ययन श्रुता संपन्न यहाँ प्रश्नोपनिषद टीका में आया है समित ग्रहणम यथायोग्यम दंत काष्ठादि उपहार उपलक्षणार्थम इस दिया है इसमें कहीं विनय उपलक्षण दिया है क्या यहाँ टिप्पणी अच्छा, में अच्छा यह टीका में कुटस्थे परिणाम रहते कुटस्थ का क्या क्या परिणाम रहित अचल नकार स्पंदन रहते न ध्रुव का प्रयत्न रहते न अचल ध्रुव ध्रुव अचल भी है कुटस्थ भी तो कुटस्थ का अर्थ परिणाम रही अचल का अर्थ स्पंदन रहता कंपन नहीं ध्रुव का अर्थ प्रयत्न नहीं ऐसे आत्मतत्व को प्राप्त करना चाहे समित पानी रीति विनय उपलक्षण समित प्राणी जो कहा विनय का उपलक्षण क्यों इसे अर्थ टिप्पणी में दिया गुरु सन्यासी है तो उनके पास समिति लेकर क्या जाना यदि गृहस्थ है कर्म करते अग्निहोत्रादि समितिधि लेकर जाए कर्म उनका उपयोग होगा सन्यासी गुरु के समिता अनुपेगा दाह समिति विनय का उपलक्षणम और प्रश्नोपनिषद प्रथम प्रश्न की टीका में कहा है समित ग्रहणम यथा योग्यम दंतकाष्ठादि उपहार उपलक्षणार्थम ये प्रश्नोपनिषद प्रश्न तम प्रश्न के प्रथम अंतर की टीका में दिया वहां दिया समिति जो कह यथा योग्यम योग्य के अनुसार आवश्यकता के अनुसार जिस समय जो आवश्यक दंतकाष्ठ आदि दंत, दंत के लिए दंताष्ठ धातुन कहते दंतकाष्ठ आदि कह कर इस प्रकार सेवा उपहार लेकर जाए मतलब सेवा करने के लिए दंतधावन आदि ये उपहार उपलक्षण के लिए समित पाणी कहा ऐसे विनम्रता के साथ आचार्य के पास जाए गुरुमेव अभ्यच्छेद समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्टम श्रोतियम का थे अध्ययन संोतार्थ संपन्न अध्ययन किया श्रवण किया उसके अर्थ को प्राप्त हुआ अब ब्रह्मनिष्ठम ब्रह्मनिष्ठ का हित सर्वकर्माणी केवल अध्यय ब्रह्मण निष्ठा ऐसे ब्रह्मण निष्ठा नितराम स्थिति निरंतर स्थिति कब होगी सब कर्मों छोड़ के कर्म कुछ नहीं करके केवल ब्रह्म स्थित इति स्वयं ब्रह्मनिष्ठ जापनिष्ठ तपोनिष्ठ इति यद जैसे जापनिष्ठ है दिन में एक महाराज जप कर दिया उसको जप कहेंगे जप निष्ठय में निष्ठा निरंतर जप करता है तपोनिष्ठ थोड़ा तप करने से नहीं तप निरंतर करता है तपोनिष्ठा जिस प्रकार नितराम स्थिति हो इसी प्रकार ब्रह्म में स्थिति नितराम नहीं कर्मेणों ब्रह्मनिष्ठता संभवती कर्म करने वाले ब्रह्मनिष्ठा नहीं हो सकता है कर्मात्मज्ञान विरोधा तो कर्म और आत्मज्ञान दोनों विरुद्ध है इसलिए ब्रह्मनिष्ठा तो सब कर्म छोड़ करके ब्रह्म में नितरा स्थिति हो सत्यम गुरुम विधिवत उपसन्न प्रसाद्य पृछेद अक्षरं पुरुषम सत्यम ऐसे गुरु के पास विधिवत उपसन्न उपुरुष्रद्धा से निष्ठा पास में जाकर के नम्रता के शिष्य रूप से जाकर के प्रसाद्य प्रणिपातन परिप्रश्न सेवा से प्रसन्न करके प्रश्न करें पृछेद करे, अक्षरं पुरुषम सत्य जो सत्य रूप ब्रह्म पुरुष इसके विषय में प्रश्न करी प्रणिपात न परिप्रश्न न सिवया प्रश्न ओम भद्र कर्णे भी शृण या